श्रीम्यशोदा सुतपदकमले भक्तिर्ण यकन्या प्रिय गुणकथने नुरक्ता रस शा श्रीकृष्ण लीला ललित रसकथा सादरऊ नैब करऊ देख धि गे कथयति सतत कीर्तनस्थो मृदंग श्रुतिम पर स्मृतिम पर भारतम पर भजुवीता अहमिहन वंदे यिंदे परम ब्रह्म नम कमल ने namam kamalama ninne namam kamalana bhaya kamala पताए नम यो ब्रह्म विदधाति पूर्वं जो वै वेद प्रयणोति तस्म तग्वेबु प्रकाशम मु शरण प्रपद्ये राधा गोविंद पादार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी धान हो जाए मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि हम इन दोनों प्रश्नों का समाधान इसलिए चाहते हैं कि हम अनादिकाल से अत्यंत दुखी हैं अशांत हैं, अतृप्त हैं अपूर्ण हैं। एकांत में सोचिए अनाज काल से भगवत विमुख होने के कारण हम मायाधीन हैं और मायाधीन होने के कारण अनंत जन्मों में अनंत पाप पुण्य किए हैं उन कर्मों का बंधन है जिसे संचित कर्म कहते हैं उसमें से कुछ अंश निकाल कर प्रारब्ध कर्म के रूप में भोगवाने के लिए भगवान ने ये चौरासी लाख प्रकार का कारागार बनवाया है जेल हम पहले पहल इस जेल में आए तो सबसे बड़ा जो कष्ट हमको मिला वो तो बड़ी गंदी कोठरी मिली आज के जमाने में दुनिया के किसी देश में ऐसी जेल नहीं है भले ही कोई पचासो मर्डर किए हो जितनी गंदी जेल की कोठरी हम लोगों को मिली वैसे तो सभी के पेट में गंदगी ही गंदगी भरी है आप लोग जानते हैं? नहीं तो किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा उसमें भी एक कमरा है स्त्रियों के उसका नाम गर्भाशय है बड़ा छोटा सा कमरा अंधेरा अनेक प्रकार की बदबू और उसमें भी लगभग उल्टे टांगे गए जैसे तैसे शरीर बना उस शरीर को कितना कष्ट हुआ मां के पेट में हम लोग भून गए मां ने लाल मिर्च खाया उसका असर हमारे शरीर पर पड़ा जलने लगा शरीर हम कुछ कर नहीं सकते थे बोल भी नहीं सकते थे हमारा मुंह भी बंद कर दिया गया हाथ पैर सब सिकोड़ कर बंद कर दिए गए वो मलमूत्र गंदगी के कमरे में कीड़े भी थे वे काटते थे हमको हम कुछ नहीं कर सकते थे जैसे तैसे नौ महीने बिताए जब सहन से बाहर हुआ तो भगवान ने हमको ज्ञान दिया टेमपरे तो हमने भगवान से प्रार्थना किया हमको इस नरक से निकाल दीजिए अब की बार हम केवल आपका भजन करेंगे अस्त हम बाहर आए बाहर आने में इतना कष्ट हुआ कि बहुत से बच्चे तो बेहोश हो जाते हैं जनमत मरत दुसा दुख हुई, होश में आए और रोए बस रोना शुरू हो गया मृत्यु के काल तक रोते रहे ये तो एक्टिंग में हम लोग हंसते हैं संसार में बनावटी हंसी उसके बाद से दुख ही दुख मिल रहा है हम ना कुछ बोल सकते थे कई महीने ना करवट ले सकते थे मच्छर काट रहा है हम बड़े होकर पहलवान हो जाते हैं और एक मच्छर काटने लगता है तो ऐसे करते हैं रहा नहीं जाता और हमारा इतना कोमल शरीर चार चार मच्छर काट रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते रो दिए मां नहीं है वो तो अपना घर का काम कर रही है रोते रहो बुखार आ गया हम बड़े हो करके बुखार में डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पचास सवाल करता है कब से बुखार आया पहले ठंड लगी दुनिया भर के तब वो निर्णय करता है क्या बुखार है अब वो बच्चा बेचारा तो बोल भी नहीं सकता अब पता लगाओ कैसा बुखार है अनेक प्रकार के दुख भोगते किसी प्रकार हमने करवट बदलना सीखा फिर बैठना सीखा फिर खड़े होना सीखा बार बार गिरे रोए कष्ट हुआ गिरने में लेकिन अभ्यास करते करते चलने लगे लेकिन फिर दुख कई दुख इधर से बाप की डाट माँ की डाट भाई की डांट सब बड़े बड़े लोग डांटते जा रहे हैं कहा जा रहा है क्या मुंह में डाल लिया बदतमीज़ अब मुझको अकल तो थी नहीं कुछ क्या करू भूख लगी थी सामने एक लकड़ी पड़ी थी उठाया मुंह में डाल लिया लो उसकी भी डांट पड़ गई कोई कोई माए तो खूब पिटाई करती हैं छोटे से बच्चे के भी रो दिए क्या करेंगे और बड़े हुए स्कूल जाओ और लो मुसीबत अभी तक तो खेलते थे कुछ मनोविनोद हो जाया करता था मम्मी डेडी डंडा दिखा रहे स्कूल जाओ गए मास्टर बैठा है हौर और आप दिखाता है डांटता है क्या कर रहा है ठीक से बैठो अरे अब मैं ठीक से बैठूं कितनी देर बैठूं ठीक से घर में तो उछल कूद करता था लगातार और यहाँ घंटों दो घंटे चार घंटे बैठे रहो ये आधीनता कितना कट्ट देती है अः भी सहा दुख दुख कहीं फेल न हो जाए पास हुए फिर आगे की पढ़ाई की चिंता इसी में हमारी 24-25 साल की उम्र समाप्त हो गई उसके बाद मैम साहब आये और मुसीबत खड़ी हुई उनका डर बार बार कहा गए थे अरे कहीं गए थे तुमसे क्या मतलब मतलब कैसे नहीं है और शरीर का दुख तो है ही है हम बड़े परहेज से रहते हैं कि हमको कोई बीमारी नहीं हो सकती अरे ये बाहर का जो वातावरण है इसमें बीमारी के कीटाणु उड़ते रहते हैं वो लग गए बीमार हो गए हम तो ठीक ठीक खाना खाते थे जी ठीक ठीक व्यायाम करते थे ये एक बीमारी हो गई अरे वो पानी गड़बड़ था अरे वो फैक्ट्री से धुआं निकला दस हजार बीमार हो गए उसमें गैस थी पॉइनस लोग नई मुसीबत खड़ी हो गई रोज नए नए दुख और चौदह पंद्रह साल के बाद काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या देश ये बड़े बड़े भयंकर रोग आकर खड़े हो गए जिनके आगे बड़े बड़े योगीन्द्र मुनीन्द्र सरेंडर कर चुके हैं विश्वामित्र पराशर प्रभृत यो बाबू पर हवा कर रहने वाले योगींद्र मुनी्र भी इनसे हार मान गए हैं इनकी मुसीबत सबसे बड़ी खरब पति है इससे क्या होता है सारी दुनिया का राजा हो जाए अरे स्वर्ग का राजा इंद्र भी काम क्रोध लोमोह में दुखी है अगर हम आपके सामने दुखों की लिस्ट बना कर दे तो बहुत बड़ी किताब तैयार हो जाए जिसे हम लोग भोग चुके हैं लेकिन एक कृपा है भगवान की क्या कि बेटा तुम भूल जाया करोगे दुखों को भूल जाया करोगे बचपन में कितने दुख मिले अरे अभी परसों बुखार था उस समय 105 डिग्री में कितनी तड़पन हो रही थी बुखार उतर गया भूल भाल गया तो भूल जाने की जो आदत है इससे हम लोग जिंदा हैं सुख भी भूल जाता है दुख भी भूल जाता है अगर सुख न भूले तो एक दिन रसगुल्ला खा लो के और फिर उसके बाद जब इच्छा हो मन से सोच लो आनंद मिल जाओ तो ये शारीरिक मानसिक प्रारब्ध जन अरे कितनी गिनावें इतने दुख हम लोगों पर है जिसकी निवृत्ति के लिए हमको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर समझना है क्योंकि इन्हीं के उत्तर न मालूम होने के कारण ये सारे दुख हैं, क्यों अरे मैं आत्मा हूं हाँ। अपने को शरीर मान बैठा माया के कारण जीव माया लगी है ना हमारे ऊपर इसने अपना स्वरूप भुला दिया अपने को देह मान लिया पहली गलती और संसार में अटैचमेंट करा दिया दूसरी अब इसी के कारण तो सारे कष्ट मिल रहे हम पाप पुण्य जो कर रहे हैं और कर्म बंधन हो रहा है और उसके भोगने के लिए चौरासी लाख में घूम रहे इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मीणा भागवत सात सात बयालीस सुखाय दुख मोक्षाते दंपती क्रिया भागवत छोला साठ कर्माणा नाम दुख हम सुखाय चवत ग्यारह तीन अठारह सुखाय कर्मा करो न को सुखं सुखम वुपार अंबा हम लोग प्रतीक्षण दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं प्रतीक्षण और कोई एम हो ही नहीं सकता लेकिन प्रयत्न का परिणाम उल्टा उल्टा क्या बिंदे तो भूयस ताता एवं दुखम और दुख मिल रहा है लोग कहते हैं ना मर्द बढ़ता गया जो जो दवा की हमने संसार का सुख अपनी इंद्रियों को दिया लगातार देते जा रहे हैं अनंत जन्म बीत गए इंद्रियों का पेट नहीं भरा और भूख बढ़ गई ये लो उल्टा हो गया है तो न जा तु काम उपभोगे न साम्यति हबिषा कृष्ण भरतने वो भूये वि वर्धते नारद परिवराज को उपनिषद तीसरे अध्याय का सैतीसवा मंत्र ये इसी प्रकार का श्लोक के रूप में विष्णु पुराण में भी है पद्म पुराण में भी है भागवत में भी है नौ उन्नीस चौदह जैसे जलती हुई उद्दीप्त अग्नि में घी डालते हैं याज्ञिक लोग और आग बढ़ती है ऐसे जितना विषयों का हमने सेवन किया उससे और विषय वासना हमारी बढ़ती गई दुख निवृत्ति नहीं हुई दुख वृद्धि हो गई इसलिए इन प्रश्नों का समाधान आवश्यक हो गया लेकिन इनका समाधान प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं हो सकता शब्द प्रमाण के द्वारा ही इनका समाधान संभव है अत शास्त्रो वेदों की शरणागति में जाकर हम लोगों ने पता लगाया हम कौन सा सुख चाहते हैं कहा है कैसे मिलेगा वेदों ने बताया तत्सुखम सुख भगवत स्वरूप है आनंदो ब्रह्म तीन छो वई सह दो सात तैतरियोपनिषद वो भगवान अनंत आनंद का सिंधु हम उसको चाहते हैं उस आनंद को चाहते हैं अनंत आनंद को दिव्य आनंद को अपौरुषेय आनंद को प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को उसको प्रेमानंद कहते हैं कृष्णानंद कहते हैं उसको चाहते हैं ने कहा ऐसा है कि सर्वाजीवे सर्व संस्ते बृहंते हंसो भ्रम्य ते ब्रह्मचक्रे पृथ्वात्मे श्वेता देखो ब्रह्म जीव माया तीन तत्व है तुम जीव हो और माया के ओर आनंद ढूंढ रहे थे ये गलत था अब अबाउट टर्न हो जाओ और भगवान की ओर मुड़ जाओ तो वहां तुमको अमृतत्व मिल जाएगा जन्म मरण का चक्कर छूट जाएगा संयुक्त में तरमा अक्षर च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीस अनीश्चात्मा बदते भोक्तृभाव मुच्यते सर्वपाश वो जो ब्रह्म है उसको जान लो तो सब दुख चले जाएंगे एक साथ अलग अलग दवा नहीं करनी पड़ेगी अगर रोग का रीजन मालूम हो जाए डॉक्टर को तो चैलेंज के साथ ठीक कर देता है और अगर रीजन न मालूम हुआ तो 10 दिन में दवा खा नहीं फायदा हुआ अच्छा बदल दिया नहीं हुआ फिर बदल दिया क्या जो कर रहा है और क्या करूं जब तक रीजन का पता न चलेगा ऐसे ही करते रहेंगे लेकिन यह बिल्कुल क्लियर एक दवा, लो एक चरम श्वेता क्षरक्षरा तत्व भाव भूय विश्व माया निवृत्त सब दुखों की जननी माया है इस माया से अगर निवृत्ति हो जाए सब दुख अपना अपना बिस्तर बांध के भाग जाएंगे काम क्रोध लोह मोह सामने नहीं आ सकते क्योंकि फिर भगवान का साम्राज्य हो जाएगा तो वेद कहता है उस ब्रह्म को उस भगवान को जानो प्राप्त करो तो दुख निवृत्ति भी हो जाएगी आनंद प्राप्ति भी हो जाएगी वो ब्रह्म जो है उसके दो स्वरूप है यह भी जानना आवश्यक है मूर्तन चैवा मूर्तन च एक सगुण साकार एक निर्गुण निराकार तो सगुण साकार ही दुख निवृत्ति कर सकता है और आनंद की प्राप्ति करा सकता है निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म नहीं करा सकता आ ऐसा क्यों ऐसा इसलिए कि ये सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण अनंत गुणों से युक्त है उसी में एक गुण है कृपा और वेद कहता है यमे वैश्यणुते आत्मा बिबड़ुते तनुम स्व एक दो तेईस कठोपनिषद णोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोष जनता पश्चति धातु प्रसादात वो जब कृपा करे कृपा से होगा वो निर्गुण निरकार निराकार ब्रह्म कुछ करता ही नहीं सत्ता मात्र है आनंद मात्र है वो तो देता नहीं कुछ उसका ना नाम है न ना रूप है ना गुण है न लीला है न धाम है न कुछ नहीं है तो फिर उनकी कृपा ही कहां से मिलेगी आपको तो बिना कृपा के दुख निवृत्ति तो तब होगी जब माया निवृत्ति हो और माया निवृत्ति के लिए तो भगवान का चैलेंज है दैवी गुण मई मममाया दुरया गीता सात चौदह वो तो भगवान की कृपा होगी तो भगवान माने सगुण साकार इसलिए एक बात ये भी हो गई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म से हमारा काम नहीं बनेगा लेकिन फिर भी लोग जाते हैं उनके घर तक जाते हैं तो वो इशारा कर देते हैं आ गए है हमारे पास अच्छा आप तुम इधर चले जाओ थोड़ा बगल में घर है हमारे दूसरे रूप का उसका नाम है श्री कृष्ण वहां कृपा मिलेगी तो आप लोग कभी गवर्नमेंट के ऑफिस में गए हो और कोई काम हो तो किसी के पास जब जाते हैं तो वो कहता है वो बैठे हैं ना बाबू उनके यहां फाइल ले जाओ ये हमारा काम नहीं है उनका काम है तो हम ब्रह्म के पास बड़ी मुश्किल में तो गए क्योंकि अधिकारित्व तो ही उसकी इतनी एक क्लिष्ट है कि अरबों में कोई नहीं अधिकारी मिलेगा कल युग में तो असंभव है लेकिन अगर कोई पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार हो और थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो वो हो सकता है तो वो अगर पहुंच भी जाए वहा तो और गिरने से बच जाए अन्यथा तो आरोह्य कृष्ण परम पदम तथा पतंत दस दो बत्तीस अंतिम सीढ़ी पर वो तृप्ति है उनकी सातवी सीढ़ी वहां से भी गिर जाता है लेकिन अगर कोई पहुंच भी गया तो कृपा नहीं मिलेगी तो माया नहीं जाएगी तो आनंद मिलने का प्रश्न नहीं कहा इसलिए एक बात यह भी निश्चित हो गई कि श्री कृष्ण से ही काम बनेगा चाहे उनको ब्रह्म को, चाहे परमात्मा को, चाहे भगवान कहो चाहे आनंद कहो वो नंदन नंदन श्री कृष्ण जो है वो है कृपा करने वाले एक गुण नहीं है अनंत है यो व अनंत गुण अनता ननु बाल बुद्धि ग्यारह चार दो भागवत अगर कोई कहे मैं उनकी गुणों को गिन लूंगा तो बच्चा है भोला है भोले <laughs> बच्चे ऐसी बातें करते हैं जो असंभव हो ठाकुर जी जिद पे अड़ गए एक दिन मैया मैं तो चंद्र खिलौना बताओ मैया क्या करे ये चंद्रमा का खिलौना ये खिलौना है अरे तो लोक है जैसे ये हमारी पृथ्वी है ऐसे वो लोक है और उसको भला कोई मनुष्य पकड़ के ले आएगा और तुमको देगा खेलने को ना हम पर ना खाएंगे ना पीएंगे, और पैर को घिसना शुरू किया लोटना तो श्री कृष्ण ही अनंत गुणों के सिंधु हैं गुणात्मन स्ुणानी मितावतीर्ण से कई शिष्य दस चौदाह कौन समर्थ हो सकता है उनके गुणों को गिनने में नुणान गुणस्ग्म एक अठारह चौदह अंत नहीं है भगवान की किसी चीज का अंत नहीं है उनके रूप अनंत नाम अनंत गुण अनंत लीला अनंत धाम अनंत संत अनंत अनंत ब्रह्मांड भी है माया मायावाल संख्या चेत रजसा न विश्वानाम कदाचन तो कृपा के गुण के द्वारा हम भगवान को जान लेते हैं और कृपा पा लेते हैं उससे ये माया निवृत्ति हो जाती है इसलिए दुख निवृत्ति हो जाती है और इतना ही नहीं जब हमको ये तत्व ज्ञान हो जाता है कर्म से तो स्वर्ग मिलेगा यज्ञ धर्म आदि कर्म से देखे चलते गए बहुत से लोग गए ब्रह्मषि परीक्ष सुना नहीं परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों परीक्षण किया वो कर्म धर्म करके स्वर्ग गए और देखा अरे यहां भी वही हाल है हमारे मृत्यु का सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध सब वैसे का वैसा है ए, हमको बेवकूफ बनाया वेदों ने नचिकेता और यमराज का संवाद है कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज से कहा <laughs> संसार में जैसे लोग किसी को बड़ा भड़ा के बोलते हैं ना आप तो कुबेर हैं दान में ऐसे <laughs> ही नचिकेता ने कहा स्वर्ग की प्रशंसा ना ना स्वर्ग लोक न भयम किंचन आस्ती न जराया विभेद स्वर्गलोक में कोई भय नहीं है हमारे मृत्यु लोक में तमाम भय रहता है डर मां का डर बाप का डर भाई का डर पड़ोसी का डर गवर्नमेंट का डर एक डर नहीं है तमाम डर भरे पड़े हैं स्वर्ग में कोई डर नहीं इतनी गप अरे स्वर्ग के राजा को भी डर लगता है हमारी पृथ्वी पर कोई तपस्या करने लगा तो स्वर्ग का राजा इंद्र अरे वो बड़ा तपस्या कर रहा है वो हमारी सीट ले लेगा ए, को बुलाओ उससे कहो जाए उसको भ्रष्ट करे एक डर और एक दिन वो इंद्र की उम्र भी खत्म समाप्त होती है वो भी इसी मृतलोक में हमारे साथ आता है हमारी मम्मी के साथ पैदा होता है भय उसको भी है काल का भय कर्म का भय माया का भय गुणों का भय राक्षसों का भय युद्ध होता है देवताओं राक्षसों में भागा भागा घूमा इंद्र भगवान के पास गया बचाओ <laughs> बड़े बड़े राक्षस होते हैं जब रावण वगैरह धो इंद्र को पकड़ के बुलवा लेते हैं एए, चलो हमारे यहां झाड़ू लगाओ सब देवता रावण के यहां नौकरी करते थे सूरज की हिम्मत थी वहां अधिक टेंपरेचर दे जितना रावण कहे उतने सूरज का टेंपरेचर नीचे आवे जब रावण कहे तब पानी बरसे ब्रह्मा तो उसके यहां वेद पाठ करने जाया करते थे जैसे सेठो के यहाँ आजकल पंडित लोग जाते हैं और आप कहते हैं कि स्वर्ग में कोई भाई नहीं अरे स्वर्ग के व्यक्ति को भी मालूम है जी एक दिन जाना होगा क्यों भाई हाँ हाजी वो बेड में लिखा है एक दिन हम लोगों को नीचे जाना होगा अरे यार कैसा लगेगा तब जब नीचे जाएंगे तो यहाँ इतना आयो आराम का सामान ऐसा मिला हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर जो है आज इंडिया का या किसी भी देश का वो जानता है पांच साल बाद इलेक्शन में अगर हार गए तो हम जाके बैठे रहेंगे एक कोने में कोई पूछेगा नहीं मालूम है उसको तो डर बना होगा उसमें अरे बने रहता पहले तो यही डर है कोई मार ना डाले और अगर बच गए तो इलेक्शन में हार न जाए और जीत भी गए तो क्या पता आप <laughs> भै एमपी लोग दूसरे को बना दे प्राइम मिनिस्टर हर समय भय सब तो है और फिर इतनी बड़ी गप न चिकेता कह रहे न स्वर्ग में तुम नहीं रह सकते तुम्हारी गति नहीं है हमारी गति नहीं है अरे जब तुम लोगों का पुण्य समाप्त होगा तो कौन नीचे गिराएगा मैं ही तो गिराऊंगा तो बड़े बड़े ब्रह्मषियों ने बहुत साधना करके स्वर्ग में गए और परीक्षण किया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा ये ऐसा बेकार है और फिर ज्ञानियों ने कहा इधर आओ हम ब्रह्म के पास ले चलेंगे वो तो माइक जगत है स्वर्ग तो इन्होंने भी जवाब दे दिया कि देखो भाई आत्म ज्ञान तक तो हम ले जाएंगे हम नहीं करा सकते अपने ब्रह्म से इसके लिए तुम जाओ श्री कृष्ण के पास तो फिर समझदार जो थे उन्होंने कहा अरे इतनी बड़ी मेहनत करो पत्रेशु सत्सु पुरुषे फलेश पुराणे मुक्त किम क्रियते प्रयत्न अरे इतना कठिन ज्ञान मार्ग हरि क्यों जाते हो मनुष्यो कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक अरे जो हमारे श्री कृष्ण पत्ते से फूल से जल से प्रसन्न हो जाते हैं उस भक्ति मार्ग को छोड़कर तुम विवेक वैराग्य समाधि सठ संपत्ति मुमुखचुत्व ध्यान धारणा समाधि ये अष्टांग योग के द्वारा क्यों इतना घोर तप कर रहे हो और फिर भी काम नहीं बना लौट के आए वही जैसे उड़ी जहाज को पंची पुनी जहाज पर आवे पानी के जहाज पर एक पक्षी बैठा था जहाज चल दिया वो समुद्र के बीच में गया चार हजार मील अब उसको भूख लगी अब वो कहा जाए सब जगह पानी पानी आज हमने टीवी में देखा दिल्ली में यमुना में बड़ी बाढ़ है खतरे के निशान के ऊपर एक मीटर तो एक पानी के बीच में एक टीले पर एक बंदर बैठा है उसको टीवी वाला बार बार दिखा रहा है वो बंदर उसी टीले के चारों ओर घूमता है पानी देखता है फिर बैठ जाता है फिर ऊपर देखता है फिर बैठ जाता है वो डर के मारे कि कूदेंगे तो मर जाएंगे और कूदे ने तो करें क्या ये कब तक बैठे रहेंगे मुनके <laughs> तो पुराण में नो ने कहा कि ये तुम भक्ति का इतना सुलभ मार्ग छोड़ के और ये ज्ञान मार्ग में जाते हो कितनी बड़ी ना समझी है कामधेनु घर में बंधी है और जहर ढूंढ रहे हो बाहर ज्ञान को जहर कहा तुलसीदास ने ते जड़ कामधेनु धेनु गृह त्यागी खोजत आक फिर पाय लागी हा महासिंधु बिनु तरड़ी पैरी पार चाहत जड़ करणी नाव वाला खड़ा है आजा बैठ लो मैं उधर पार कर देता हूं ए? मुझे जरूरत नहीं नाव की मैं तैर के निकल जाऊंगा और कुछ दूर गया तो एक भावर मिली उसी में घूम रहा है अरे बचाओ बचाओ <laughs> अरे तो नाव वाले ने तो कहा था आ बैठ जाओ बड़ा दिखाया अनधिकार चेष्टा कहते हैं। लेकिन कप्ती लोगों को कौन समझाए लेकिन अगर कोई समझदार समझ जाए तो उसको भक्ति मार्ग ही अपनाता है तो भक्ति मार्ग के बारे में आप लोगों को बताया गया पहली बात तो ये कि केवल श्री कृष्ण की भक्ति करना है और केवल का मतलब श्री कृष्ण जन एक चाहिए उसको गुरु कहते हैं और एक श्री कृष्ण ये दो समझ लो यस्य देवे परा यथा देवे तथा गुरु छ तेईस जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो ये भक्ति गुरु ही प्रारंभ करेगा गुरु ही अंत में देगा सारा काम गुरु करता है डायरेक्ट भगवान से कांटेक्ट नहीं हो सकता गुरु भक्तिया मिलती ब्रह्म पुराण सो बिनु संतन काहु पाई मिलाई जो संत हो ही अनुकूला ये भक्ति का क्रम है आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया नंबर एक श्रद्धा होनी चाहिए अगर श्रद्धा नहीं है तो अनंत बार आप लोगों को अनंत संत मिल चुके हैं और ऐसे ही आप लोग जा जा के बैठे हैं और सुना है और सिर हिलाया है हा समझ गए लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया वही मम्मी वही डेटी वही मैम साहब उसी में मरेंगे भगवान की ओर नहीं जाएंगे मेरो मन हरी जू हटना नजे ये मन इतना बलवान है और हठी है कि वो अपनी मां के पास ले जाना चाहता है मन की मां है माया माया का बेटा है मन भगवान का विरोधी है इसलिए आत्मा का दुश्मन है लेकिन आप इसके दोस्ती किए बैठे हैं मेरा मन कर रहा है रसगुल्ला खाएं, एक बार 15 अगस्त को हम दिल्ली में थे एक बहुत बड़े आईसीएस सी ऑफिसर के घर पे तो ऐसे पिकनिक हो रही थी कि आज छुट्टी है कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले कोई कुछ हाहा यही हा, हो रहा था उसे में एक ने कहा अरे यार हलवा खाना चाहिए साब बड़े आदमी कहा ड्राइवर से कहा हलवा उसी में एक ने कहा कि, अरे साहब बारह बज गए हलवा कहा दुकान कहा मिलेगी सुनने तो कहा एक दुकान है वो न्यू दिल्ली में उसके यहाँ मिल जाती है अब बिचारा ड्राइवर गाड़ी लेके गया 15 किलोमीटर हलवा वहां से ले आया फिर सब लोग खाए जो सनक आ गई उसको हम लोग सनक कहते हैं सनक माने मन मन मानी हम तो सर किसी के आगे सर नहीं झुकाते अपने मन से काम करते हैं मन के गुलाम है अगर कोई गुलामी नहीं भी करना चाहता तो वो इतना बलवान है कि करवा लेता है नहीं करेंगे नहीं करेंगे अरे कर लो नहीं जी नहीं कर लो हार गया हार जाता है आदमी अरे बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र हार जाते हैं साधारण की कौन कहे एक आदमी ने व्रत कर लिया हम घूस नहीं लेंगे सारे जीवन एक ने दिखाया दस हजार भैक मैं घूस नहीं लेता एक ने दिखाया पच्चीस हजार भैक मैं घूस नहीं लेता एक ने दिखाया दस लाख दस लाख ले लेना चाहिए लेकिन नहीं मैंने प्रतिज्ञा कर रखा है नहीं लेंगे अरे प्रतिज्ञा गई भाड़ में अच्छा खासा सब प्रबंध हो जाएगा अपना ले लो हार गया ऐसा मन है और हम इसकी सुनते जाते हैं भगवान के अवतार ऋषभ ने कहा था न कुर्जात कथचित सख्यम मनसी है नोगिना कृत मित्र पतुर्जा वरी पांच छ तीन पांच छे चार भागवत अरे मनुष्यो इस मन पर विश्वास न करना ये विश्वास घाती है जैसे कोई दुराचारिणी स्त्री पति से मीठी मीठी बातें करके और पड़ोसी से प्यार करती है ऐसे ही ये मन है अनंत जन्म बर्बाद किए है इसने तो हमारा मन हमारा दुश्मन है ये हर समय होशियार रहो और उसकी उस पर निगाह रखो इधर चलो इधर चलो भगवान की ओर चलो फिर भाग भागाया कहा आया फिर चलो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसी को कहते हैं अभ्यास वैराग्य अर्जुन से भगवान ने कहा मन बड़ा चंचल है ठीक है ऐसा विषय मान गए हम छे पैंतीस लेकिन अभ्यासे न तो कौनते बैराग्य ग्रहते अभ्यास करो यहां से हटाने का क्यों किए मेरा नहीं है मेरा आनंद नहीं मिलेगा और इधर लगाने का क्यों किए मेरा है श्री कृष्ण ये बार बार युद्ध करना पड़ेगा तो भक्ति मार्ग में सबसे पहले श्रद्धा आवश्यक है श्रद्धा माने क्या गुरु वेदांत तो वाक्य सु दृढ़ विश्वास श्रद्धा शंकराचार्य ने अर्थ किया कि गुरु और शास्त्र वेद के उपदेश पर 100 परसेंट विश्वास पर हो वाल्मीकि से कहा मरा मरा कहते रहना जब तक हम लौट के नाम उसने पूछा नहीं कब लौट के आएंगे आप बस आज्ञा पालन करना है गुरु ऐसा शिष्य हो फिर भगवत प्राप्ति में कुछ देर नहीं लेकिन ऐसा शिष्य अरबों में भी एक नहीं मिलता गुरु ने जो आज्ञा दिया गुरुजी ऐसा कह रहे हैं लेकिन ऐसा है कि लेकिन ऐसा है कि लेकिन ऐसा है कि अगर बेवकूफ है तो मुहे पर जवाब दे देगा लेकिन गुरुजी मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं गृहस्थी आदमी हूं और अगर सभ्य है तो वो मन मन में सोचेगा लेकिन ऐसा है कि लेकिन ऐसा है कि लेकिन गुरु की बात मानना चाहिए लेकिन ऐसा है कि लेकिन ऐसा यही मन है जो संसार की ओर ले जाता है श्रद्धा नहीं करने देता और शंका हुई श्रद्धाधान संशयात्मा भी नारीस गीता श्रद्धा खत्म हुई तो डाउट पैदा होगा और डाउट हुआ सर्वनाश हो गया तो आदो श्रद्धा श्रद्धा मैंने भूख गंगारी भाषा में समझो जब भूख लगी होती है तो भुना चना भी पिकनिक में बहुत बढ़िया लगता है और मजा आ गई यार और जो पेट भरा होता है तो रसगुल्ला भी कहते हैं यार वो कलकत्ते वाला अच्छा होता है ये कुंडा वाला नहीं <laughs> तो संसार के स्वरूप को भगवान के स्वरूप को सब थ्योरी पूरी तरह समझ ले बार बार विचार करके पक्का कर ले तब श्रद्धा पैदा होगी सही सही तब इसके बाद महापुरुष का संग होगा तब उसके बाद साधना करेंगे हम ठीक ठीक फिर उसके बाद अनर्थ की निवृत्ति वगैरह होगी फिर उसके बाद क्या होगा कल बताएंगे बोलिए लाड़ी लाल की